संवेदनाओं संवेदनाओ के पंक, पंक ब्लॉक की, की एक, एक और, और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आइए जानते हैं जीरो का इतिहास आप शून्य अर्थात जीरो का इस्तेमाल तो खूब करते होंगे पर क्या आपको पता है कई हजार साल पहले जीरो एक रहस्य था हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसे खोजकर गणित की कितनी ही गुत्थियों को सुलझा दिया जीरो की खोज के बाद इसे एक खाली स्थान के द्वारा दिखाया गया जिसे समझना बहुत मुश्किल था इसलिए इसे एक बिंदु से बदल दिया गया Zero, जीरो अकेला ऐसा अंक है जिसे रोमन अंकों में नहीं लिखा जा सकता जीरो के लिए नियम सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दिए जैसे जीरो प्लस, प्लस जीरो इक्वल टू जीरो जीरो, जीरो जीरो के लिए कई नाम दिए गए हैं जैसे नॉट ज़िल्च और जिप भारत में पिंगाला ने जीरो के लिए संस्कृत के शून्य शब्द की खोज की जिसका अर्थ होता है खाली या कुछ नहीं तो यह था जीरो का इतिहास उम्मीद है आपको जीरो का यह इतिहास पसंद आया होगा वाचक स्वर भारती परिमल